भागवत महापुराण स्कंध एकदश स्कैक गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य श्री भगवाच ये तत्मथोह भक्ति क्रियात्मकान्द्रा कामस्ल प्राणसंत संसर ते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव मेरी प्राप्ति के तीन मार्ग हैं भक्ति योग ज्ञान योग और कर्मयोग जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकृत विपरीत निश्चय अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है तात्पर्य कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है किसी वस्तु के अनुसार नहीं समानी स्वि वस्तु द्रव्यस्य से गुण दोष गुण शुभाशु शुभा। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके। सक सके धर्मार्थमित उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर कर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है निष्पाप उद्धव यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है भूम्यम भगन नीलाकाशा भूता नाम आ ब्रह्मस्थावरादीना आत्मसंयुता पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही सबका आत्मा भी एक ही है वेदेन नाम रूपाणी विस्मी समय धातु यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान है। फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके देश काला भावना साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और अन्य आदि धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसीलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की श्रीकल्प प्रवृत्ति न हो मर्यादा का भंग न होने पावे अ कृष्ण सारो देशाण अब्रह्मण्यो सुचिर भवेत कृष्ण सारोप्य सौर की कटा संस्कृत देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहां संत पुरुष रहते हैं देश अपवित्र ही है संस्कार रहित और आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यत स्वत ए भवा ये कर्म सह दोसो कर्मक स्मृत समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करते करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके जिसमें कर्म करने की सामग्री ना मिले आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही ना हो सके वह समय अशुद्ध है द्रव्यस्य से शुद्ध शुद्धे च्रव्ये न वचन च संस्कार महत्वल पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार काल महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्रादि से अशुद्ध हो जाता है किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है अन्यथा अशुद्ध रहती है पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए सत्या सत्या बुद्धिया अघम कुर ही यथा देशावस्थानुसार शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आका जाता है जैसे धनी दरिद्र बलवान निर्बल बुद्धिमान मूर्ख उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है धान्यादारंतूना चर्म काला मृतोज पार्थिवा नाम जुताजुत अनाज लकड़ी हाथी दात आदि हड्डी सूत मधु नमक तेल घी आदि रस सोना पारा आदि तेजस पदार्थ चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से आग में जलाने से मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं देशकाल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक सामग्री के सहयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है हमें ध्यलिप्त यद्य गंधम लेपम जपोहती भजते प्रकृति तस् तौचम ते यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छिलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए स्नान धान तपोवस्था दीर्घ संस्कार कर्म भी मृत्याचात्मन शौचम शुद्ध कर्माचरी द्विज स्नान दान तपस्या वय सामर्थ संस्कार कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए मंत्र से च परिज्ञान कर्म शुद्धि धर्म संपदे स गुरुमुख से सुनकर भली भाती हृदय कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है उद्धव जी इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है क्वित गुणों दोषोषो विधि गुण कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या गायत्री जप आदि गुण है परंतु शुद्र के लिए दोष है और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है समान कर्माचरण पतिता नाम पाथकम औत्पत्तिको गुण संगो न पत्यध जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज होता है जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है उद्धव जी बात तो यह है कि जो नीचे सोए हुए हैं वह गिरेगा कहाँ वैसे ही जो पहले से ही पतित हैं उनका अब और पतन क्या होगा यतो यथ निभते विमुद्ये तमो नाम थे शोक मोह भयापह जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है विषय सुगुणाध्यासात्संगतो भवे संगा तत्र भवे काम कामा, कामा देव कल उद्धव जी विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है कले दुर्ष क्रोध तमसते पुंस चेतना कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता अज्ञान छा जाता है इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्या कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है दया विरहित साधो जंतु मृतस्य अमृत साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ विषयों विषया भी निवेशे नात्मा वेदना परम वृक्ष जीवित या जीवन व्यर्थम भस्त्रे वसन विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ चलता रहता है, जैसे लुहार की की हवा उसे न न अपना ज्ञान रहता है और किसी दूसरे का, वह सर्वथा आत्मवंत हो जाता है फल श्रुति रे न श्रेयो रोचन परम श्रेयो विपक्षया प्रोक्तम जय सजरोधव जी यह स्वर्गा रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं बेटा प्रेम से गिलोय का गाढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी उत्पत्त्य वही कामेश प्राणे आसक्त मनसो मोनर्थ हेतु इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त है और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है न तो कथम तांतमो बुधः वे अपने परम विधुस्थ को नहीं जानते इसलिए का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा एवं व्यवसित अभिघ्याल कु दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्माशक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते काम कृपणाम लुब्धा पुष्पे सुफल बुद्ध यग्निमुग्धा धुमता समलोकम न बदंत थे विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुक्त हो जाते हैं उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्म पत का पता नहीं लगता ने मा मंगजानते हृदय स्तम यत उक्त शास्त्रा त्रिपो हो यथा निहार चक्ष प्यारे उद्धव उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति उनकी आंखें धुंधली हो गई है इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है जो स्वयं इस जगत के रूप में है वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ ते मे मतम अविजा परोक्षम विषयात्मका हिंसायां यदि राग एव न यदि हिंसा विहारा श्याय पशु स्वुखे क्षया यजंते देवताज्ञये पितृभूतपति यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करे यह परिसंख्या विधि है स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है संध्या वंदना आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलो पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूत पतियों के यजन का ढोंग करते हैं स्वप्नोपम अमुत श्रवण प्रिय संकल्प उद्धव जी स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है वास्तव में वे असत हैं केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को भी खो बैठता है वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं रज सत्व तमो निष्ठा सत्व तमो उपासत उपास मुख्यान देवादी न तथ स्वयं रजोगुण सत्गुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणों गुणी सत्वगुणी अथवा तमोगुणी गुणी, तमो गुणी इंद्रादी देवताओं की उपासना करते हैं वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते बेह देवता बेहदता यज्ञ महे तस्यांतये भूयास्म महाशाला महाकुला व्याक्षिप्त मनसाम मानना जाते मध्वारता रोचते वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग विरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस ल्लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का जजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा तब उनका चित्त हो जाता है और उन उनकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती वेदा ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मा विषयात्री कांड वेश्या इवे परोक्ष वादार परोक्षम चियम उद्धव जी वेदों में तीन कांड है कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोल कर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं अंतकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है शब्द ब्रह्म अनंतपारम गंभीरम अनंतारम गंभीर वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म वे मेरी मूर्ति है इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रियमय है समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है उसकी थाह लगाना अत्यंत कठिन है इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते ब्रह्मणान शक्तिना भूतेश घोष रूपेण उद्धव मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ मैंने ही वेद वाणी का विस्तार किया है जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है वैसे ही वह वेद वाणी प्राणियों के अंतकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है यथोना भी हृदया उद्वम ते मुखात आकाशात घोषो छंदोमयो मृतमय सहस्रपदवी प्रभु ओंकारा व्यंजित स्पर्शस्तभूषिताचिभाषा विदता छंदोर्भे चतुतर अनंतारा बृहति क्षिपते स्वयं भगवान्गर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतम हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्तकारक के कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं वह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक स्वर अ से अ तक उष्म स स स स और अंतस्थ या र लवा इन वर्णों से विभूषित है उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर चार चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है गायत्रुष्णिष्टुब चृहति पंक्तिरह त्रिष्टु जगत छंदो अति जगद विराट चार चार अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ए हैं गायत्री उष्णिक अष्टुभ बृहति पंक्ति त्रिष्टु जगति अतिद अत्यष्टि अतिजगति और विराट किम विधक्ते कि, कि मनुदयिकल वह वेद वाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता पोषते माया मात्र मृद्या प्रतीधती मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ यदि श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती है उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती है और ज्ञान कांड में आकाशित आकाशादि रूप से मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझमें ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ इत श्रीमद्भागवते महापुराणे बारहश्याम सीतायाम एककंधे एक, एक विंशोध्याय